अब विद्वानों के उपदेश गुणों को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे वाहनों के चक्रों के अंग और दिन क्रम से वर्तमान हैं और जैसे पवन जा आकर बरसाते हैं वैसे ही मनुष्यों को चाहिए कि क्रम से व्यवहार करके बुद्ध से सुख की वृष्टि सबको सुख के लिए करें भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपत उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जो आप लोग वायु के सदृश शीघ्र गमन और जल के सदृश तृप्त करने रूप कार्य को करें तो संपूर्ण सुखों को प्राप्त हों फिर विद्ध विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो मनुष्य पृथ्वी के सदृश क्षमाशील और विस्तृत विद्या वाले वाहनों में पवन रूप घोड़े को संयुक्त करके और वृष्ट के कारणों का निर्माण करके कार्यों को सिद्ध करते हैं वे संपूर्ण सुख कर सकते हैं भावार्थ जो मनुष्य संपूर्ण सत्य विद्याओं को प्राप्त होकर यथार्थ वक्ता परमात्मा और उसकी आज्ञा का सेवन करते हुए महाशय पूर्ण शरीर और आत्मा के बल से युक्त अध्यापन और उपदेश से हम लोगों के वृद्ध करते हैं वे ही सर्वदा हम लोगों से सत्कार करने योग्य हैं इस सुक्त में वेदांत भाव वायु के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 58वां सुक्त और 23वां वर्ग समाप्त हुआ अब आठ ऋचा वाले 59वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में विद्वद गुणों को कहते हैं भावार्थ हे राजन जो मनुष्य शिल्प विद्या से विमानादि को रच के अंतरिक्ष आदि मार्ग में जा आकर सबके सुख के लिए ऐश्वर्य का आश्रयण करते हैं वे संसार के विभूषक होते हैं अब वायु गुणों को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे शूर वीर जनों के समीप से डरने वाले जन भागते हैं वैसे ही वायु और सूर्य से कांपती और चलती है और जैसे पदार्थों से पूर्ण नौका अग्नि आदि के योग से समुद्र के पार को शीघ्र जाती है वैसे विद्या के पार मनुष्य जावें और जैसे वीर संग्राम में प्रयत्न करते हैं वैसे ही अन्य मनुष्यों को प्रयत्न करना चाहिए भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो मनुष्य किरणों सूर्य घोड़े और मनुष्यों के सदृश प्रकाश दान वेग और विवेक को सेवते हैं वे ही उत्तम सुख को प्राप्त होते हैं भावार्थ इस मंत्र में प्रश्न और उत्तर है कौन यथार्थ वक्ता जनों के समीप से बड़े विज्ञानों को प्राप्त होता है और कौन आप्त जनों के कर्मों को और कौन वीरों के बलों को प्राप्त होता है इन प्रश्नों का उत्तर यह है कि पवित्र अंतःकरण युक्त और धर्म के सुनने की इच्छा करने वाले धर्मिष्ठ पुरुषार्थी और ब्रह्मचारी हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो घोड़ों के सदृश बलिशठ शूर वीरों के सदृश भय रहित मनुष्यों के सदृश विचारशील और सूर्य के सदृश अविद्या रूपी अंधकार के निवारक हैं वे सबके कल्याण के लिए होते हैं भावार्थ जो मनुष्यों में यथा योग्य उत्तम शिक्षा हो तो कनिष्ठ मध्यम और उत्तम जन विचारशील होकर यथा योग्य जगत की उन्नति कर सकें फिर शिक्षा विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे पक्षी पंक्तिबद्ध हुए शीघ्र जाते हैं वैसे ही उत्तम प्रकार शिक्षा युक्त नौकर और घोड़े आदि वाहन तीनों मार्गों में शीघ्र जाते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जो जन बिजली प्रातः काल और ऋषि के सदृश धन के कोष को इकट्ठा करते हैं वे प्रतिष्ठित होते हैं इस सुक्त में पवन और बिजली के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 59वां सुक्त और 24वां वर्ग समाप्त हुआ अब मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को प्रथम मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है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 भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो मनुष्य विद्या के व्यवहार की सिद्धि के लिए क्रीड़ा करते तथा मित्र होकर कार्य की सिद्धि करते हैं वे सब प्रकार से आनंदित होते हैं फिर मनुष्य क्या करे इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो मनुष्य के शरीर का आश्रय करके लक्ष्मी की इच्छा करते हैं वे दारिद्र्य का नाश करते हैं फिर मनुष्य को कैसे होना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो मनुष्य पूर्ण युवा अवस्था में विद्याओं को समाप्त कर और सुशीलता को स्वीकार कर बहुत ही उत्तम हुए उत्तम स्वभाव युक्त स्त्रियों का विवाह द्वारा स्वीकार करके प्रयत्न करते हैं वे ऐश्वर्य को प्राप्त होकर आनंदित होते हैं फिर मनुष्य को परस्पर कैसे वर्तना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं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 भावार्थ मनुष्यों की योग्यता है कि सदा यथार्थ वक्ता विद्वानों के साथ मिलकर विद्या अवस्था और बुद्धि को बढ़ाकर औषधि के सदृश आहार और विहार को करके उत्तम आचरण सर्वदा करें इस सुक्त में वायु अग्नि और विद्वान के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 60वां सुक्त और 25वां वर्ग समाप्त हुआ अब 29 ऋचा वाले 61वें सुक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र से प्रश्नोत्तरों से मरुदादिकों के गुणों को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जब कोई विद्वानों को पूछे तब वे उत्तर दें और पक्षपात को छोड़कर न्यायधीशों के सदृश होवें तब संपूर्ण बोध को प्राप्त होवें भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे उत्पन्न करने वाले माता-पिता सुंदर नियम से संतानों उत्पत्ति करके इनको उत्तम प्रकार नियम युक्त करके उत्तम प्रकार शिक्षित करें वैसे सब करें अब विद्वानों के उपदेश विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो बंधन के साधन और पाप के आचरण का त्याग कर और त्याग कराके और मुक्ति के साधन को ग्रहण कर और ग्रहण कराके सबको आनंदित करते हैं उनको आनंदित करें भावार्थक वही स्त्री प्रशंसित होती है जो अपने पति को काम में आसक्त करके बल का नाश नहीं करती है और गृह स्थित घोड़े आदि का पालन करके बढ़ाती है फिर स्त्री के पुरुषार्थ उपदेश को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ वही स्त्री पति से आदर पाने योग्य होती है जो अन्यायचरण और नहीं आदर करने योग्य के आदर करने से रहित हुई पति को सुखी करती है वही पति से निरंतर आदर पाने योग्य होती है भावार्थ जो स्त्री पुरुषार्थी धार्मिक लोभी और कामातुर पति को जानकर दोशों के निवारण और गुणों के ग्रहन करने के लिए प्रिरणा करती है वही पति आदि की कल्यान करने वाली होती है। फिर विद्ध विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो आलस्य युक्त जन श्रेष्ठ कर्मों में नहीं प्रवृत्त होता है और दूसरा विद्वान पुरुष सत्य और असत्य को जानकर सत्य का आचरण नहीं करता है वे दोनों तुल्य अधर्मात्मा हैं यह जानना चाहिए फिर स्त्री पुरुष के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो स्त्री पुरुष परस्पर तुल्य गुण कर्म और स्वभाव वाले हैं तो श्रेष्ठ मार्ग अत्यंत कीर्ति और आनंद को प्राप्त हों भावार्थ जो मनुष्य सैकड़ों वा हजारों को देने वाला होता है और दुग्ध देने वाली गौओं की रक्षा करता है वह नौका से नदी वा समुद्र को तरता है वैसे ही बुद्धिमान स्त्री और पुरुष दुख रूपी सागर को धर्म के आचरण से तरते हैं भावार्थ जो शीघ्र सुखकारक और बुद्धिवर्धक वस्तुओं का सेवन करते हैं वे यहां लक्ष्मीवान होते हैं फिर उपदेश विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो धर्मयुक्त पुरुषार्थ से धन आदि को इकट्ठा करते हैं वे सूर्य के किरणों के सदृश प्रकाशित यश वाले होते हैं